महाभारत आदिपर्व सप्तपंचाशतमोध्याय सर्प में दग्ध हुए प्रधान प्रधान सर्पों के नाम सौनक उच ये सर्पा सर्प सत्रेस्म पतिता नामोम इच्छा सूतज सोनक जी ने पूछा सूत नंदन इस सर्प सत्र की धधक ही आग में जो जो सर्प गिरे थे उन सबके नाम मैं सुनना चाहता हूँ सहस्र्यस्ता परिसंख्या तुम बहुत सत्यम उग्र त्रिवाजी ने कहा द्विश्रेष्ठ इस यज्ञ में सहस्त्रों लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती यथा स्मृति तो नामि पन्नगाम निबोध में उच्च मान निमुख्याम हु जातवे परंतु सर्प सर्पय्ञ की अग्नि में जिन प्रधान प्रधान नागों की आहृति दी गई थी उन सबके नाम अपनी स्मृति के अनुसार बता रहा हूँ सुनो वासुके महाकाय पहले वासुके के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य सर्पों के नाम सुनो वे सबके सब, सब नीले लाल सफेद और भयानक थे उनके शरीर विशाल और विश अत्यंत भयंकर थे अवसान दंड पीडितान मातृवागदंड पीड़िता हूतान को काल वेग प्रका हिरण्य बाहू शरण कक्षक काल कह, वे सर्प माता के शाप से पीड़ित हो पूर्वक सर्प यज्ञ की आग में होम दिए गए थे उनके नाम इस प्रकार है कोटिस मानस पूर्ण सल पाल हलिमक पिच्छल, कौपण चक्र काल प्रकालन हिरण्यबाहु, बाहु शरण कक्षक और काल दंतक एते प्रविष्टा तथा प्रदीप्ता सर्वे घोर रूपा महाबला ये वासुकी के वंशज नाग थे जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा विप्रवर ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे वे सब के सब सर्प की प्रज्वलित अग्नि में आवती बन गये तक्षकुलेता मंडल क पिंड से तारेण क उछिक सर्वो भंगो बिल्वतेजा विरोहण शिली शर करो मूक सुकुमार प्रवेशन सुरोमाच सुरो एते तक्षक का अब शिशरो के कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन करूंगा उनके नाम सुनो पुच्छा पुच्छाणक मंडलक पिंड सेकता रणक उच्छिख सरभ भंग विजा विरोहन शिली सलकर मूका सुकुमार प्रवेपन मुदगर शिशुरोमा सुरोमा और महाहनु ये तक्षक के वंशज नाथ थे जो सर्प सत्र की आग में समा गये पारावत पारिजात पांडरो हरिण कृश विहंग सर्वो वेद प्रमोद संगतापन ऐरावत कुलादेते देते प्रविष्टा हव्यवाहन पारावत बारी जात पांडर हरिण कृष विहंग सरभ मेद प्रमोद और संगतापन ये ऐरावत के कुल से आकर आग में आहुति बन गए थे कौरभ्य कुलजहान नागा क्षण में तुम दिजोत्तम दृश्रेष्ठ अब तुम मुझसे कौरभ्य के कुल में उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो एरक कुंडलो वेणी वेणी स्कंध, कुमार कुंडल स्कंध कुमारक बाहुक श्रृंगवरश्चुर्तक प्रातरातकौकुल प्रवेशा हव्यवाहन एरक कुंडल वेणी वेणीस्कंध कुमक बाहूक श्रृंगवेर धूर्तक प्रातर और आतक ये कौरव्यकूल के नाग या याग्नि में जल मरे थे धृतराष्ट्रकूले जाता तथम ब्रह्म पिठरक कुठार मुख खेचकू पूर्ण मुख प्रहास सकुनिधरी अमाहठ कामठ कण मनसो व्यय भैरव मुंड वेदांगसंगश्चोद्रपारक ऋतभ वेगवान्नाग पिंडारक महानु रक्तांग सर्वसारंग सृद्ध पटवासक वराह कोवीणक सुचिशिगिक परसरस्तुणकोमिस्कंधस्तारूढ़ि नागा मा ब्रमीर्ति कीधना प्राधान्य बहुत तो नर्वे पिकीर्ति प्रसव यस प्रसवस्थ सकस ये दीप्त पापक गता त्रिशे शाह सप्तशाह दश तथा परे ब्रह्मण अभुतराष्ट्र के कुल में उत्पन्न नागों के नामों का मुझसे यथावत वर्णन सुनो वे वायु के समान वेगशाली और अत्यंत विषैले थे उनके नाम इस प्रकार हैं: शकुकर्ण पिठरक उठार मुखसेचक पूर्णांगद पूर्णमुख प्रहास सकुनी, दरी अमाहट कामठक सुषेण मानस अव्यय भैरव मुंडभेदांग पिशंग उद्रपारक ऋषभ वेगवान नाग पिंडारक महाहनु रक्तांग सर्वसारंग समृद्ध पटवासक वराहक वीरणक सुचित्र चित्रवेगिक पराशर तरुणक स्कंध और आरुणि ये सभी धित्राष्ट्रवंशी नाग सर्प की आग में जलकर भस्म हो गए थे ब्राह्मण इस प्रकार मैंने अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले मुख्य मुख्य नागों का वर्णन किया है उनकी संख्या बहुत है इसलिए सबका नामोल्लेख नहीं किया गया है इन सबके संतानों की और संतानों की संतति की जो प्रज्वलित अग्नि में जल मरी थी गणना नहीं की जा सकती किसी के तीन सिर थे तो किसी के साथ तथा कितने ही दस दस नाग थे, काला नल महाकाया महावेगा शैल सिंह समुच्रया उनके विश प्रलयाग के समान दाहक थे वे नाग बड़े ही भयंकर थे उनके शरीर विशाल और वेग महान थे वे ऊंचे तो ऐसे थे मानो पर्वत के शिखर हों ऐसे नाग लाखों की संख्या में की आहुति बन गए योजना काम रूपा काम कामबला देता नल विशोलव दग्धा सत्र महासत्र ब्रह्म दंड निपीड़िता उनकी लंबाई चौड़ाई एक एक दो दो योजन तक की थी वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छानुरूप बल पराक्रम से संपन्न थे वे सब के सब धकती हुई आग के समान भयंकर विष से भरे थे माता के शाप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण वे उस महासत्र में जलकर भस्म हो गए इतिश्री महाभारती आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सर्पनाम कथने सप्तपचाशत्तम